आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से एक मौका हम सभी को मिला है डॉक्टर अरुण शर्मा को सुनने का पिछली बार हमने जैसे की एक पहाड़ी पे जो आग लगा था उस विषय को लेकर अरुण शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई थी आइए उस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से एक बार अरुण शर्मा का समय की मांग इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अरुण शर्मा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है नमस्कार धन्यवाद समय की मांग इस कार्यक्रम में हम फिर से एक बार अरुण शर्मा जी को सुनेंगे और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि माउंट में जो आग लगी है या पहाड़ों में इधर उधर जो आग लगी थी उस विषय पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई थी तो आइए आज फिर से हम लोग इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं और जैसे कि माउंट की जब बात करते हैं पहाड़ी एरिया की बात करते हैं अरावली पर्वत की बात करते हैं तो वहाँ का जो पर्यावरण है उसका आकर्षण है और वो आकर्षण के वजह से यहाँ पर पर्यटक आते हैं पहले आज के कुछ 20-25 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय क्या होता था चर्चा के रूप में आप बताइए धन्यवाद रमेश भाई जी हम 25 साल क्यों उम्र हम सौ साल पहले जा सकते हैं डेढ़ सौ साल दो सौ साल, साल, साल पहले देखिए सिरोही जब भी सिरोही की बात उठती है आप किसी भी दिशा से उसमें प्रवेश कीजिए वहां की बात लिखी होती है देवनगरी में आपका स्वागत है स्वागत <laughs> देवनगरी सिरोही सिरोही उन राजा राजाओं की भूमि जिन्होंने राज से अधिक सेवा की वो लोग राजा कम और सेवक ज्यादा थे सूरवीर होने के बावजूद भी पराक्रमी होने के बावजूद भी जैसे कि महाराव सुरतरा इतने पराक्रमी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर को हराया था तब तक अकबर को विश्व में किसी ने नहीं हराया था यह हमें बताया गया है उसी तरह से ये जो राजा महाराजा थे सिरोही के वो केवल राजा नहीं थे वो अपने आप को प्रजा का सेवक कहते थे प्रकृति का सेवक कहते थे और इसके साथ साथ ये लोग इतने पावन पवित्र आत्मा थे यहां तक बताया जाता है कि महाराव अखिलराज सिंह जी अध्यात्म में लिप्त थे कि वो स्वयं को धरती से ऊपर उठा सकते थे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उम्मेद सिंह जी को आज भी जो जानकार हैं बहुत ही सहृदयता से याद करते हैं तब तो ये कहा जाता था कि अगर मनुष्य हो तो उमेद सिंह जी जैसा हो आगे बढ़ेंगे आप वर्तमान के और करीब आना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे केसरी सिंह जी हुए उनके समकालीन मित्र थे एजीजी कर्नल ट्रेवर उन्होंने कर्नल ट्रेवर के साथ मिलकर आज का जो सिरोही जिला है उस जमाने में राजता उसमें कितने ही विस्तार से सघनता से उन्होंने निर्माण किया विकास किया जानकार कहते हैं कि आप एक पत्थर फेंकिए सिरोही जिले में तो 80 प्रतिशत वो पत्थर उस निर्माण पे पड़ेगा उस जन सुविधा के निर्माण पे पड़ेगा जो केसरी सिंह जी ने बनवाए थे लोगों की सुविधा के लिए यहां तक कि माउंट आबू में जो बेहद महत्वपूर्ण दो स्थान है मंदिरों के अलावा एक है ट्रेवर टैंक एक है ट्रेवर ओवल ट्रेवर ओवल जो है उसका एक और नाम है और वो है पोलो ग्राउंड विख्यात है इतना महत्वपूर्ण है उसके चारों तरफ लोगों ने होटल बनाई हैं क्योंकि वो इस नन्हे से प्यारे से देवताओं के भूमि के हिल रिसोर्ट का हृदय है उसी तरह से उन्होंने ड्रेवर टैंक बनाया था ड्रेवर टैंक ड्रेवर टैंक इसलिए बनाया था कि वहां पर पशु वन्य जीव आकर पानी पी सके और अगर राजा के राजकीय अतिथि आवे तो वो अतिथि वहां पर उन पशुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सके अर्थात ये सब इस बात का संकेत देते हैं वो राजा महाराजा जो सेवक थे बहुत पवित्र थे पावन थे धर्म में डूबे हुए थे फिर भी पराक्रम थे प्रकृति का संरक्षण वो बहुत ही प्रतिबद्धता से करते थे उनके राज में आप पशु का वध नहीं कर सकते थे बताया जाता है उस समय पशु का वध करना मृत्युदंड पाने के बराबर होता था उसी प्रकार कोई भी पन में जंगल में नहीं काट सकता था और फिर हिंदुस्तान के इतिहास में वो क्षण आया जब हर भारतवासी का सीना वास्तव में छप्पन इंच का हो गया भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया हर भारतीय का सीना छप्पन इंच का हो गया एक मेरे मित्र जो अजमेर के रहने वाले हैं एक काल में उनकी शिक्षा दीक्षा माउंट आबू में हुई अगर मैं आयु बताऊंगा तो आप बहुत बड़ा प्रश्न चीज खड़ा कर देंगे अरे डॉक्टर साहब कहा आप इस उम्र के और कहां उस जमाने में वो 80 साल का आदमी जब मिला आपको 80 वर्ष के श्रीमान मार्टिन तुबले पतले 6 फुट के लंबे आदमी और अपनी बात को बड़े तरीके से बड़े सलीके से प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने वाले मेरे मित्र बन गए क्योंकि मैं वो सब चीज जानना चाहता था इस देवों के भूमि के बारे में कि उन्हें क्या याद है वो उन्नीस में सेंट मेरीज में पढ़ने आए थे और उन्नीस के पश्चात वो यहां से चले गए यह संयोग था कि मैं उनकी माताजी का इलाज करता था श्रीमद श्रीमती मार्टिन अर्थात मार्टिन का जो बहुत ही अधीर की थी माउंट आबू मेंउंट आबू की पारिस्थितिक स्थिति के लिए और इसलिए हर ओर से हर व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता था और मैं भी निश्चित रूप से उन सबसे मिलना चाहता था जो मुझे इस अद्भुत भूमि के बारे में बता सके, जो कि विश्व की सबसे पुरातन भूमि है और क्योंकि ये विश्व की सबसे पुरातन भूमि है इसलिए मैं बार बार सभी को स्मरण कराऊंगा कि यहाँ पुरानी कथाएं यहाँ का, का वन्यजीव, जीव यहाँ की वनस्पति यहाँ की यात्रा वृत्त यहाँ का इतिहास यहाँ तक कि यहाँ का पर्यटन भी पुरातन है और इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं और कर बद कर, कर सबको याद दिलाता हूं पर्यावरण के कारण पर्यटन है पर्यटन के कारण पर्यावरण नहीं अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो पर्यटन बचेगा अन्यथा सब शीश हो जाएगा इस बात को उन राजा महाराजाओं ने बहुत अच्छी तरह से समझा था इसलिए वो केवल अपनी प्रजा के सेवक नहीं थे वो प्रकृति के भी सेवक थे और उसको अपने प्राणों से भी ज्यादा रक्षा करते थे ऐसी अवस्था में हमें जब उन्नीस में स्वतंत्रता मिली उसके पहले मार्टिन साहब ने मुझे बताया देखिए मार्टिन साहब को संबोधित कर रहा हूँ उनका संदर्भ दे रहा हूँ बार बार इसलिए कि मुझे लगा कि वो अस्सी वर्ष के व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार और समझदार थे और उन्होंने अपने जीवन के निर्माण का एक बहुत ही बहुमूल्य समय माउंट आबू में बिताया था जब मैं नहीं था यहाँ पर आप लोग भी नहीं थे जितने सुनने वाले श्रोता हैं ज्ञानी श्रोता है वो भी नहीं थे रेडियो मधुबन भी नहीं था कुछ भी नहीं था वो बताते थे कि इतना अद्भुत था यहाँ पर तो इतना घना जंगल था यहाँ तक कि वो शेर टाइगर उसे कई बार देखा जाता था देखते थे लोग किंतु वो किसी को हानि नहीं पहुंचा वो बताते थे कि उनके 10-11 साल के शिक्षा के लिए प्रवास में यहाँ पर उन्होंने कभी ये नहीं सुना कि भालू ने किसी को घायल कर दिया तेंदुआ किसी की बकरी उठा के ले गया हो ऐसा कुछ नहीं था हां यह जरूर होता था कि शेर गाय को मार देता था अन्य था उसने कभी भी किसी मनुष्य पर हमला नहीं किया जो सबसे जोर से उन्होंने बात बताई जिसपे बहुत ही उन्होंने जोर दिया वो था उन्होंने कभी आप देखी नहीं मैं नहीं जानता इस पर मैं कितना जोर दूं कि नहीं दूं क्योंकि वो व्यक्ति विश्वसनीय था भगवान उन्हें लंबी उम्र दे अभी भी भी में होंगे तो उनसे मिलके हम और कुछ जान सकते हैं उन्होंने बताया था उन्नीस सौ सैतालीस हर भारतीय का सीना छप्पन इंच का चौड़ा हो गया हम स्वतंत्र हो गए कितनों ने कितना बलिदान दिया उस बलिदान का क्या आज हास्य है वो कभी और किंतु फिलहाल सैतालीस में हमें स्वतंत्रता मिली और वो किशोर बालक मार्टिन क्या देखता है एक विभिषिका एक विभीषिका कैसी विभीषिका उसने अर्बुदाचल की चोटियों पर जगह जगह पर लपटते उठती देखी रात को इसका कहीं वर्णन है मुझे पता नहीं हमने कहीं लिखा है इसको मुझे पता नहीं मैं केवल मात्र मार्टिन के संदर्भ से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं वो क्यों जलाया गया मैं क्या बोल गया क्यों जलाया गया क्योंकि मार्टिन ने कहा था कि वो जलाया गया था और क्यों जलाया गया था उन्होंने बताया कि कई वर्ष तक इतने वर्ष तक ये नहीं हो सकता है। चार पांच छह सात वर्ष तक उन जले हुए पेड़ों से कोयला बनाकर अहमदाबाद से लेकर अजमेर तक निर्यात किया गया और उसके बाद हर डीएफओ आपको बता सकता है कि उसने कब कब आग देखी और हाल के समय में पिछले कुछ वर्षों से हम हर वर्ष एक घटना के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी हम घटना देखते आ रहे हैं और यह घटना गर्मी के शुरू में या गर्मी के मध्य में होती है कई वर्ष पहले जब मैं युवा था तो मैं भी सब दल के साथ जाता था जो अग्नि शमन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते थे डीएफओ की अगुवाई में हु करते मैंने जंगल को देखा है वो जंगल जो अरबों साल में पैदा हुआ और तब से अलग अलग रूप में यहाँ खड़ा है और माउंट आबू को वो रूप देता है जिसके कारण राजस्थान और गुजरात गौरव करते हैं तो उन दोनों के बीच में साझा में एक अद्भुत हिल है किंतु तो उस गौरव के पश्चात हम इस हिल को भूल जाते हैं हम किसी को दोष नहीं दे दिया हम सभी कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं उस गलती का को भाजन कौन होता है ये जंगल ये वनस्पति ये वन्यजीव यह अद्भुत पर्वत इसको कहते हैं अर्बुदाचल इसको कहते हैं माउंट आगू मैंने आपको बार बार याद दिलाया है कि पहला अंग्रेज जिसने यहां कदम रखा था वो कर्नल जेम्स डॉट थे और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर धरती के इस स्वर्ग को विनाशकारी तत्वों से बचाना मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा न कभी उठाऊंगा मैं तो कर्नल टॉट की तरह से सबसे और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये जो अद्भुत स्थान उसने हमें उपहार में दिया है अब हमारा दायित्व है कि हम इसके गौरवशाली अतीत को वापिस लेके आ जाएं और वो तभी हो सकता है जब हम समग्रता में एक साथ मिलकर हर सांस के साथ इस अद्भुत स्वर्ग की सुरक्षा करें ये बहुत नन्ना सा प्यारा सा हिल है बड़ी रफ्तार से खत्म हो रहा है कोई माने चाहे नहीं माने हो सकता है कि लोग बार बार ये कहें कि गाय बगाए डॉक्टर शर्मा सारा निर्माण बंद करवा देते हैं विकास बंद करवा देते हैं नहीं ऐसा नहीं है इस पावन भूमि ने कितनों को भी आप भी है मुझे भी बहुत समृद्ध किया है भले ही मेरे बैंक में पैसा ना हो इनके मेरे जीवन को बहुत समृद्ध किया है उस धन से समृद्ध किया है जिसके पीछे दुनिया भागती है शांति तृप्ति तो परितोष चूर मात्रा में दिया है और तब मुझे यह महसूस होता है कि मुझे निरंतर सबके पांव पकड़कर हाथ जोड़ के ये प्रयास करना चाहिए इसे बचाओ वैसे अरबों साल में कुछ साल कोई अर्थ रखते नहीं इसलिए यह कहना बड़ा बेमानी सा लगता है कि मेरा परिवार अर्थात जो मेरे दादा से प्रारंभ होता है वो ठीक सौ वर्ष पहले मैं मैं जब उनकी बात अपने कुछ बुजुर्गों से सुनता हूं और वो बताते हैं कि यहां किस तरह का वन था किस तरह का वन था मैं सोचता हूं हमने क्या कर दिया आप मान के चलिए जिसको हम विकास कहते हैं वो विनाश है। हर बार विकास विकास होगा ये जरूरी नहीं है हमारी लोलता में हमारी बेचैनी में हमारी बौखलाहट में हमारे स्वार्थ में हम विकास के रूप में विनाश करते हैं और आज उस विकास रूपी विनाश का असल ही ये अद्भुत हिल स्टेशन भुगत रहा है आप किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते इसमें हम सब सम्मिलित हैं हम सब सम्मिलित हैं हमने इतना बेपनाह इंतहा कथित विकास किया निर्माण किया है हम ये भूल गए हर टोकरी में सामान रखने की सामान ढोने की अपनी क्षमता होती है अविधान जल भी एक टोकरी है जिसमें एक क्षमता है जिसको हम सबने पार कर दिया है और इसको बेहद बोझल कर दिया है और चिंता की बात यह है कि हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वो जो कह रहा है विकास के नाम पर वो सही मैं यहां पे यही प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उनसे तो पूछ लो जो वर्षों से इसकी माटी को सर लगाकर पूछते हैं उनसे एक बार पूछ लो क्या ये विकास इस प्यारी सी सुंदर सी टोकरी में समा पाएगा और अगर समा पाएगा तो क्या इसके लिए विनाश करेगा या विकास करेगा बात तो करो सुन तो लो जरूरी नहीं है आप मानो उस बात को तो। आपका अधिकार है नकारने का क्योंकि ये जो इंतहा बढ़ता हुआ विनाश हो रहा है विकास के नाम पर इसी को कहीं एक छोटा सा अर्ध विराम देने के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था कौन इसके समर्थन में है कौन इसके विरोध में है उनके अधिकार के अंतर्गत है और दोनों ही सम्मानित स्तुति है हम उनका विरोध नहीं करेंगे ना समर्थन करेंगे किंतु तो ये बात तो है कि कहीं तो कहीं तो किसी प्रकार का विराम लगाना था और उस विराम के अंतर्गत दो ही बात तो बड़ी हुई थी कि भूमि परिवर्तन नहीं होगा और व्यवसायिक निर्माण नहीं होगा कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि लोगों के अपने मकान नहीं बनेंगे ये दूसरी बात है उसका अर्थ अनर्थ बना के किस तरह से निकाला जा रहा है और किस तरह से व्यवस्था और प्रशासन उसका विश्लेषण करते हैं हर व्यक्ति का मकान उसका संवैधानिक अधिकार है जन्मसिद्ध अधिकार है प्राकृतिक अधिकार है उसपे इकोसेंसिटिव ने कहीं भी रोकथाम नहीं लगाई है इकोसेंसिव जोन ने एक ही बात कही थी कि अब लैंड कर्वर्जन अर्थात भूमि परिवर्तन नहीं होगा जंगल जंगल रहेगा खेत खेत रहेंगे मैदान मैदान रहेंगे और तब सरकार एक बार बहुत ही विंब के साथ एक विनाशकारी मास्टर प्लान देती है और उसमें ये दृष्टता करती है कि यहाँ के लोगों के विश्वास से खेलती है यहाँ के लोगों के अधिकार से खेलती है और एक बहुत बड़ा अंश हुआ जी कहेंगे वर्जिन जंगल वर्जिन फॉरेस्ट उसको बिल्डर्स को दे देती है यह अपना जगह चल रहा है कोर्ट केस है वहां चलेगा हम बात कर रहे हैं उन्नीस में आग लगने की जो हमारे ही किसी व्यक्ति ने लगाई जो कि हमें बहुत ही प्रबुद्ध समझदार होशो आवास में अस्सी वर्ष से ऊपर व्यक्ति ने हमें बताया मैं ये कहने के लिए नहीं हूं कि आप उस बात को मानिए उस पर सोचे तो सर ऐसा क्यों हुआ किसी को तो बताना था मुझे उस व्यक्ति ने बताया और आज भी आग लग रही है और जैसे ही आग लगती है हम बुरी तरह से बेचैन हो जाते हैं रोमांचित हो जाते हैं आग की जगह पे भीड़ लगती है अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आग के वही तीन जब आग लगती है तो इतनी सारी बातें होती हैं। सरकार कुछ करती लोग कुछ क्यों नहीं करते वन विभाग कुछ क्यों नहीं करता फलाना फला कोई क्यों क्यों करता। हम बता रहे ना उसने आग अरे मेरी बात मानिए उसने आग लगाई नहीं मैं सच्ची बता रहा हूं आपको उस व्यक्ति ने आग लगाई या उस संस्था ने आग लगाई ऐसा नहीं हम सब इस आग लगने के जिम्मेदार है यह हमारा बहुत सुंदर स्वर्ग है डॉक्टर अरुण शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें बताया आपने कि किस तरह से आग लगती है आग का कारण क्या है वो सारी बातें हमने सुनी और पर्यावरण जो बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग है माउंट आबू उसके बारे में आपका दिली प्रेम है वो आपके शब्दों से झलकता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोट मन सुनते रहो मस्कर रहो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए गर्बतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे आता जाता भरता है मांग रवि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 खजूर कहीं, जंगल जले भी करों कहीं आम आड़ू जामुन खजूर कहीं जंगल जलेबी करों दे कही कोई बना कोई नथुनी थुनी कोई बनाहार कोई नथुनी थुनी अंगूरों की मेखिला बनी बेली पल तले आकी के गीत लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए हर बतों में जीवन भरा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 मौसम के मेले लिए रातों जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्वतों पर्वतों पर्वतों पर्वतों में में जीवन जीवन, जीवन, जीवन, जीवन, जीवन आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें और आपदा प्रबंधन पर विचार करते हैं तो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण एक दूसरे के पहलू हैं। जहां पर आग लगती है पहाड़ों के बीच में तो वहीं पर हमें पहाड़ियों के जंगल को भी बचाना है और आग को भी बुझाना है और आग न लगे इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना है इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अरुण शर्मा इसके ऊपर विचार मंथन करके जो बातें हमें सुना रहे हैं हम उनको सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक, एक सवाल यही पूछना चाहूंगा कि आग लगी ठीक है ओके लेकिन आग आग फिर से न लगे इसकी पूरी बचाव कैसे हम लोग कर सकते हैं क्या हो सकता है क्या करें हम लोग इसके बारे में बताइए हर व्यक्ति समझता है कि गर्मी के खत्म होने के पश्चात बरसात आती है मैं आज ज्ञानी श्रोताओं के द्वारा ये संदेश प्रार्थना यह गुजारिश उस पूरे प्रशासन और व्यवस्था तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार पूरा प्रशासन था। जो भी हो हम किसी पे उंगली नहीं रखते, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो पूरे जंगल में छोटे छोटे जलाशय बनाए, मेरे मित्र और भूतपूर्व यहाँ के एसडीएम डी एम डॉक्टर सोनी वो वर्तमान में झालावाड़ में कलेक्टर हैं, उन्होंने मुझे सूचित किया झालावार में उन्होंने सैकड़ों हजारों छोटे छोटे जलाशय बनाए पिछले वर्ष और लाभ क्या होगा ज्ञानी आप सब हैं इतने इतने समझदार आप सब हैं। इतने पानी आप सब सब हैं, हैं। पानी ज्ञानी हम भी अपने पर्वतीय स्थल में प्रशासन और व्यवस्था के सहयोग सेन्ने जलाशय बना सकते हैं जल तो जीवन है पूरे जंगल में बना सकते हैं मैं मानता हूं कि जितने वन्य कर्मी हैं वो बहुत कम है नगण्य संख्या है इसलिए हम बार बार ये तो कह सकते हैं कि डीएफओ काम नहीं करता क्योंकि तो अगर डीएफओ काम करना भी चाह रहे उसके हाथ कहां है या तो हम सब पूरे वर्ष वॉलंटियर बने सेवक बने कार सेवा दे डीएफओ साहब की कैप्टनशिप में हम तो इकट्ठे होते हैं आग लगने पर उसके बाद हम पूरे पहाड़ों को पूरे प्यारे से कस्बे को भूल जाते हैं कि गंदगी फैली हुई है बदबू आ रही है प्लास्टिक फैला हुआ है देखिए अगर हम कूड़ा करकट नहीं करेंगे तो सफाई करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी किंतु तो हम नहीं मानते और जब हम नहीं मानते हैं तो अपना दोष हम पर्यटक पर देते हैं पर्यटक तो आएगा आनंद मनाने के लिए और उस आनंद में वो गैर जिम्मेदारी भी करेगा और उस गैर जिम्मेदारी में गलती गंदगी भी होगी और वो गंदगी फैलेगी फिर वो प्लास्टिक हो या फिर बियर की शीशी हो बोटल हो गंदगी तो होगी मैं कई बार व्हाट्सएप करता रहता हूं आज मुझे और बड़ा मंच मिला है संभव ये प्रार्थना यहां पर भी करबद्ध करके रख दू की सुंदर से स्वर्गिक कस्बे में अगर हर संस्था चाहे होटल हो चाहे दुकान हो चाहे स्कूल हो चाहे हो चाहे मकान अगर वो अपने सामने की सड़क को अपने ड्राइंग रूम रसोई अपनी रिसेप्शन की तरह से स्वच्छ रखे तो मेरी ख्याल से प्रशासन और व्यवस्था और भी कुछ काम कर सके सफाई के अलावा आइए हम सब करें किंतु तो इसके साथ हम जंगल को भी संभालें हमारे वन्य विभाग को हम पूरे वर्ष बारह महीने तीन सौ दिन समर्थन दें उस तो समर्थन में क्या है एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है मुझे पता नहीं कि इसमें आपत्ति क्यों है और वहां पर भी विकास लाया जाता है कि विकास अवरुद्ध हो जाएगा हर वन्य जीव क्षेत्र में हर इको सेंसिटिव जोन में उसके बाहर एक किलोमीटर से दस किलोमीटर तक का बफर जोन होता है ये पूरे पांच दिन के दौरान में ये मजाक सुना गया कि क्या बेवकूफ लोग हैं जंगल संभाल सकते नहीं बफर जोन की बात करते है। नहीं है हम जंगल नहीं संभाल सकते इसमें तो राय नहीं हम इतने योग्य नहीं हैं, इतने प्रशिक्षित नहीं हैं इतने कुशल नहीं है जितना की वन्य विभाग है तो ये पक्की बात है अगर वन विभाग कहेगा हम सबको आगे आना चाहिए मुझे भी अपनी योग्यता के अनुसार आगे आना चाहिए किंतु बात करने में आपत्ति क्या है बात तो करें और अगर कोई बहुत बड़ा मूल चूल बहुत ही अघटन नहीं हो रहा हो हम तो साफ कहते हैं कि 2009-25 जून के पहले जो निर्माण हो चुका है उसको ना छुआ जाए उसके अलावा जहां पर भी संभावना है बात सुनिए जहा पर भी संभावना है ये एक किलोमीटर का की परिधि से एक बफर जोन बनाया जाए खेत को खेत रहने जाए जंगल को जंगल रहने दिया जाए हरित को हरितमा रहने दिया जाए और भी तो दुनिया में जगह है और भी तो पड़ोस आस में जगह है जहां आप विकास के नाम पे विकास कर सकते हैं मान के चलिए यहां जब विकास के नाम पर बात करेंगे तो विनाश होगा आज नहीं तो कल मैं तो अपने जीवन की संध्या में पहुंच चुका हूं और मैं कोई दया की भीख में नहीं मांग रहा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मुझे मृत्यु प्राप्त होगी और बहुत साली लगेंगे मैं जवान नहीं हूं किंतु अगर यहाँ के किशोर यहाँ के युवा मेरी उम्र तक तो पहुंचते पहुंचते या उनके बच्चों के लिए वो अगर ये उदारता दिखा सके कि ये लालच ये लुलुकता इसको छोड़ दें किसी और जगह निर्माण करें विकास करें विकास के लिए बहुत जगह धरती बहुत दिए ईश्वर ने वहां पे करें बहुत भूमि है वहां करें क्या होता है सुनिए देखिए जानिए पहचानिए समझिए आप जितने करीब पहाड़ के निर्माण करेंगे उतनी ही संभावना अग्नि की बढ़ेगी क्योंकि एक भी चिंगारी सूखे पत्ते को छुएगी तो हवा उसे बहुत दूर तक ले जाएगी बात निकली तो कितनी दूर तक जाएगी मैं नहीं कह सकता अगर तो चिंगारी उड़ गई हवा के कंधों पर तो हवा उसे कहाँ जाके पहुंचा देगी और वो कहाँ जाकर आग लगा देगी अभी तक ऐसा कोई उपकरण या कोई जामित में कोई या कोई ऐसा गणित में प्रमेय नहीं आया है जो हमें ये बता दे कि आग कहां लगेगी मैं अभी पढ़ रहा था इसलिए नहीं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं उस संस्था से कार्यकाल से या कार्य से समझ सकता हूं किंतु तो अच्छी बात किसी से लेने में आपत्ति क्या है किसी से भी अच्छी बात लेने में अंत हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय बापू ने तो कहा था कि अपने घर की सारी खिड़कियां खुली रखो सब तरफ से हवा आने दो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं इस क्षमा याचना के साथ कि मैं जिस संस्था का वर्णन करने वाला हूं मैं उसके काम करने के तरीकों को सहमत हूं कि नहीं इस पे बात नहीं कह रहा मैं उनकी एक बात कह रहा हूं मोसाद इज़राइल की खुफिया संस्था सीक्रेट सर्विस उसके एक ही उसका नारा है देर इज नो एक्सीडेंट वो ये बताना चाहते हैं अपने सभी सदस्यों को करने वालों को कि आप एक्सीडेंट का बहाना लेकर अपनी तैयारी को कम नहीं कर सकते और अपनी तैयारी से समझौता नहीं कर सकते उस बात को छोड़ दीजिए आइए हम माउंट आबू की बात करते हैं आइए आज से हम ये मानते देर इज नो एक्सीडेंट और एक्सीडेंट की जितनी संभावनाए हैं आइए उनको हम कम करें। उसमें से एक बहुत बड़ी संभावना है पहाड़ के जितने करीब पहाड़ के बीच में अंदर में जितने करीब आवासीय स्थान होंगे वहां चूल्हा जलेगा वहां दिया जलेगी वहां सिगरेट जलेगी वहां बीड़ी जलेगी और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो मैं आगे संदर्भ दूंगा मेरे पास प्रमाण नहीं उस बात का अगर होता है तो वो भी आग लगाने के लिए संभावना है और वो है शराब की भट्टी ये सारी दुर्घटनाएं हम रोक सकते हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक की तरह से तीन दिन वहन करें खाली समझे नहीं पूरा वहन करें और अपनी योग्यता शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक जिस स्थिति में हम सहयोग दे सकें हम निरंतर दें मैंने शुरू किया है आपसे बफर जोन से और हर जगह का बफर होना चाहिए जैसे मैंने आपसे कहा देर इज नो एक्सीडेंट कम से कम इस नारे को तो हमको हमारे जंगल के लिए अपनाना पड़ेगा देर इज नो एक्सीडेंट आग के लिए तो हमें एक्सीडेंट की संभावना एकदम बंद करनी होगी क्योंकि मान के चलिए चौंतीस साल का मेरा अनुभव उसके पहले मैं कुछ भी नहीं कहूंगा किंतु चौंतीस वर्ष का मेरा अनुभव है जितनी भी आग लगी है वो आबादी के करीब लगी चाहे 100 मीटर हो चाहे 150 मीटर हो 200 मीटर हो हमने कभी भी 1.5 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच में आग नहीं देखी अगर देखी होगी तो शायद मेरे ज्ञान में नहीं है मैं क्षमा याचना चाहता हूँ तो अधिकतर जो आग मैंने देखी और आपने भी देखी होगी और अभी भी जो आग थी वो सारी की सारी आबादी के पास थी इसलिए हमारे दमकल अर्थात अग्निशमन उपकरण गाड़ियां वहां पहुंच सकी और वहां से हम पाइप से और अन्य उपकरणों से हम आग पर हमला कर सके तो यह बात तो पक्की है कि जो आबादी है वहां पे हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा और जहां अभी आबादी नहीं है जहा पे इको सेंसिव जोन अभी पनपने की कोशिश कर रहा है जहां पे वन्य जीव की सुरक्षा अनिवार्य है जहां पे बफर जोन की संभावना है, मैं सभी से राजनीतिक से कहूंगा प्रशासन से कहूंगा सारे संगठनों से कहूंगा एक बार अपनी सारी विचारधारा पर पुनः विचार कीजिए और एक बार ये सोचिए कि हम जंगल से पर्वत से जितना दूर रहेंगे उतना संभावना तो कम करते हैं। बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक संभावना एक दुर्घटना की कारण हम कम कर रहे हैं दूसरा हमने कह दिया कि जगह जगह जलाशय बनने चाहिए ये जलाशय निश्चित रूप से आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे इस जंगल की और यही नहीं ये जब तक भरे रहेंगे पशुओं को जल देंगे ये बरसात में जब भरेंगे तो ये जरूर तलजल अर्थात जमीन के भूमि के नीचे के जल के स्तर को ऊंचा करेंगे उससे पूरे वर्ष वनस्पति को पानी मिलेगा बहुत कुछ वनस्पति गीली रहेगी मैं ये नहीं कहता है बरसात रातों हो जाएगी अगर ऐसा करते रहे कई वर्ष दर वर्ष वर्ष दर वर्ष तो यहाँ पे बरसात भी बहुत पड़ जाएगी पेड़ बचेंगे इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे लोग चाहे वो पर्यटन हो चाहे स्थानीयवासी हो जंगल में जब भी जाएं, जंगल के निकट जब भी जाएं, कभी भी कभी भी अग्नि का इस्तेमाल ना करें चाहे वो दिया सलाई हो हो या वो के और कोई तरीका हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब तो हम जब पिकनिक लिए भी तो तैयार खाना लेके जाके ना जलाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पिकनिक वाला जाते हैं तो वहां आग लगती है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि संभावनाएं बढ़ती है उसी तरह से अब मैं आपको बताई दूसरा ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी लोग इसका स्वीकार न पत्तों की चरमराहट की आवाज सुनते हुए अपने कदमों के नीचे चरमर चरमर एक संगीत में आवाज सुनते हैं जंगल में जाकर और उसका उस संगीत से भरते हैं उस सूखे पत्तों के बाहू ने वक्ष पर उधर पर शरीर पर कहीं पर अगर एक बियर बोतल का तल पड़ा हो एक ऐसे कोण में जिसमें से सूर्य की किरणें जावे और ठीक उस प्रयोग की तरह से जैसे हमने स्कूल में देखा था बचपन में कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और रुई का टुकड़ा रखते थे या कागज रखते थे और सूर्य की किरणों को करकर संगना क्यों नहीं है ये ही है हम ये नहीं कह रहे हम बोल रहे हैं देर इज नो एक्सीडेंट आइए हम इन एक्सीडेंट को कम करें महाराज कुमार देवत सिंह जी उस राजघराने से संबंध रखते हैं जिसका मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी जिसकी मैंने आपसे शुरू में चर्चा की थी कि वो खाली राजा नहीं थे वो लोग सेवक थे आज ये व्यक्ति भी अपना सारा राजपा देने के पश्चात भी कितना विनम्र है और इस भूमि के लिए कितना सोचता है ये तो बहुत कुछ यही कहते हैं कि जलाशय है तो बनाई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे ये बहुत मतलब प्रतिबद्धता से संबद्धता से जोर देते हैं कि एक क्रिया होती है फायर लाइन महाराज कुमार देव सिंह जी बहुत ही व्यथित थे ये बता रहे थे कि हमें फायर लाइन बनानी चाहिए और बहुत ही विस्तार रूप से फायर लाइन बनानी चाहिए और वो कब चालू करनी चाहिए विद्वान आदमी है सोचते हैं समझते हैं पर इनका हृदय माउंट आबू के लिए धड़कता है इसलिए आप देखेंगे इनके होटलों में इनके होटल में इनके महल में मकान बना किंतु तो पेड़ नहीं कटा है इनके होटल में कमरे बने किंतु तो चट्टान नहीं फोड़ी गई है आइए कुछ सीखे समझे सुने तो सरी और सुनने के लिए जरूरी है जो तो बता रहे हैं कि हम वन विभाग के साथ मिलकर पतझड़ के तुरंत बाद जितना अधिक से अधिक क्षेत्रफल होता है इन पर्वतों का उसके अंदर हम फायर लाइन बनाए और लायंस के प्रेसिडेंट श्रीमान किकी एंड कॉन्ट्रेक्टर और माउंट आबू होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्थात महा के अध्यक्ष श्रीमान कश्यप जानी तो बार बार कह रहे हैं एक बार एक बार उन्होंने मुझे अपने अखबार के स्तंभ में लिखने के लिए भी बार बार किया था अंत में मैंने लिखा था कि एक बार बफर जोन बना के थे देखो भाई आखिर हम जलाशय को अवरुद्ध कर रहे हैं इन पहाड़ों के दक्षिण में तलवार नाका की तरफ मूंगथला की तरफ हमने नदी का बहाव को अवरुद्ध कर दिया है किस लिए कि हम विकास कर रहे हैं हम विकास कर रहे हैं ये मानने को तैयार ना होकर के वो विनाश हो रहा है हर निर्माण जो होता है एवरी कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंस्ट्रक्शन इट मे बी अस्ट्रक्शन विच मे नॉट बी रिपेयर फॉर एजेस इसलिए मैं इस बात को इस विचार को बार बार प्रस्तुत कर रहा हूं कि विकास के नाम पर कहीं हम विनाश तो नहीं कर रहे आइए हम बैठे हमारा जो भी मतभेद है उसमें हम मन भेद न लाएं हमारा जो भी मतभेद है उसमें हम मन भेद न लाएं क्योंकि अंत पर्यंत जैसे मुकेश ने गाया था जीना यहां मरना यहाँ इसके सेवा जाना कहा अगर ये नष्ट होता है तो हम भी नष्ट होते हैं देखिए जीवन दो तरीके से जिया जा सकता है एक स्वार्थ बोध से जो अभी तक लगातार हम जी रहे हैं मेरा मकान नहीं बना मेरा होटल नहीं बना मेरा ये नहीं बना मेरा वो नहीं बना एक होता है सौंदर्य बोध। कैनेडी ने कहा था मैं उसको दोहरा रहा हूं उसको नेहरू जी ने भी दो था मान्य मुख्यमंत्री भी आज दोहराते हैं राष्ट्र के लिए मैं माउंट आबू के लिए दोहराता हूं आइए हम माउंट आबू को क्या दे सकते हैं ये नहीं कि हम माउंट आबू से क्या दे सकते हैं मित्रगण बंधुगण मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बच्चों मेरी बच्चियों आप सबसे मधुवन के मंच से जो मुझे मौका मिला है मान मिला है का आभार जताते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि आइए हम सब नो no एक्सीडेंट को अपनाए सौंदर्य बोध को जीएबोध को थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और यह जाने कि आज तक जो अब हानि या नुकसान की जो गति बढ़ रही है उसमें हम सब सम्मिलित हैं चाहे चाहे मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो चाहे होटल बनाते हो चाहे आध्यात्म के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी करते हो बंधुगण ये ऋषि मुनियों की भूमि है वशिष्ठ से लेके विश्वामित्र उन्होंने कोई भी अट्टालिका नहीं बनाई लंबे चौड़े भवन नहीं बनाए इसके बावजूद भी आज सारा विश्व आज सारा राष्ट्र उनको नमन करता है नरेंद्र नाथ जो यहां विवेकानंद बने उन्होंने यहां कोई लंबा चौड़ा भवन नहीं बनाया एक गुफा में रहे तो आध्यात्म को भवनों का आग्रह नहीं है आध्यात्म को अट्टालिकाओं की जरूरत नहीं है मैं तो एक पापी आदमी हूं मैं आध्यात्म कम समझता हूं तो आदर करता हूं।, और वो सब जो आध्यात्म की बात करते हूं उनका भी आदर करता हूं उनसे बस यही अनुरोध करता हूं कि बस बहुत हो गया अब आध्यात्म के नाम पर पहाड़ों को मत फोड़िए पेड़ों को मत काटिए पशुओं को अपने घर से मत निकालिए वनस्पति को यहां रहने से वंचित मत कीजिए मैं कोई आदर्श की बात नहीं कर रहा हूं मेरी ख्याल से और बुदाचल का और बुधांचल के प्रतिवेश में आगू अनादरा पिलवाड़ा, थोड़ा दूर से रोहित अक्षिमगंज हर व्यक्ति यही सोचता है ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत हो गया बंधुगंध माउंट आबू जैसा है इसको रहसा रखते हुए इसको वहां ले जाइए जहां इसके पास करोड़ों पेड़ थे जहा एक समय में एक 180 इंच बरसात होती थी यहाँ पर जब नल आई तो नल कभी बंद नहीं होती थी क्योंकि पानी कम नहीं होता था प्रकृति ने प्रचुर पानी दिया था आपको सोचना ही नहीं पड़ता था हम क्यों नहीं कर सकते हम क्यों दूसरों के देश का उदाहरण देखकर बोलते अरे माउंट आबू एकदम फालतू जगह फालतू तो आप लोग मैंने बनाई है अगर आपने भी नहीं बनाया तो मैं ही दोषी हो चलिए शायद मैं उस आग्रह से, से, से सबके पांव नहीं पकड़ सका कि एक बार तो सौंदर्य बोध से सोचो मेरे भाई एक बार तो स्वार्थ बोध को थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रेक लगाओ उस थोड़े से ब्रेक में पता नहीं मान के चलिए कितना कुछ हो जाएगा क्या हम हर रोज एक पेड़ नहीं लगा सकते अभी कई की अगुवाई में उसकी संस्था पीपल को एनिमल ने तुरंत मुहिम चलाई उसकी खबर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में दी थी इन मेमोरी ऑफ दर्न ट्रीज इन जले हुए पेड़ों की याददाश्त में याद में स्मृति में आइए हम पेड़ लगाए और वो पेड़ लगा रहा है घर का और लगातार लगा रहा है कल भी उसने पेड़ लगाए आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए हम सब मिलकर हर सड़क को हर वन को हर उपमन को हरा कर देते हैं और जंगल को अकेला छोड़ देते हैं जंगल न मैंने बनाया है ना आपने बनाया है ना किसी ने बनाया है न प्रशासन ने बनाया है न व्यवस्था जंगल अपने बना है और उसको घना करने में चिड़ियों का हाथ है उसको घना करने में चमका का हाथ है उसको घना करने में भालू का हाथ है वगैरा वगैरह वगैरह आज हम एक वचन दें और वचन दे, नहीं अब हम एक्सीडेंट ही था वो इस बहुत सार्थक हो गया मैं ये बता रहा था आप लोगों को मित्रगण कि फौज से वाहिनी नहीं होती एयरफोर्स नहीं बता आर्मी नहीं होती सी नहीं होती पुलिस नहीं होती तो हमारे बस की बात नहीं कहा तो आज हम एक लौपाए अपने हृदय में आग लगा लो कुछ दिल में ऐसी आग बुझा दे जो लड़की आग लगा दो कुछ दुले ऐसी आग बुझा दे, दे जो जंगल की आग बुझा दे दो जंगल की आग बुझा दे जो जंगल की आग बुझा दे जो जंगल की आग बुझा दे आप जंगल की आग लगा लो कुछ दुर् ऐसी आग बुझा दे जो जंगल की धूदू जलिया जंगल बनेगा जल्दी पर कियाू जलेगी अर्चिया जंगल बनेगा जलती पर कििया पक्का पत्ता रोएगा पे आग बुझा दे कोई जंगल की पक्का पत्ता रोएगा पे आग बुझा दे कोई जंगल की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 नदी बचेगी नदिया बचेगी जो जला लो कुछ देने ऐसी आप बुझा दे जो जंगल की आग बुझा दे जो जंगल की आग बुझा दे दो जंगल की आग बुझा दे दो जंगल की आग बुझा दे जो जंगल की आग लगा लो कुछ देने ऐसी आग बुझा दे जो जंगल की आग लगा लो कुछ देने ऐसी आइए हम अपनाएं नो एक्सीडेंट नो एक्सीडेंट स्वर्ण बोध से जिए स्वार को कम कर दें और वन विभाग के साथ हाथ मिलाकर निरंतर की सेवाएं दें जिसकी जो क्षमता है आओ हम सब स्वर्गवासी बन जाए आओ हम सब भिन भरे स्वर्गवासी बन जाए और इस स्वर्ग भूमि को स्वर आप सबको बहुत बहुत नमन ओके शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने माउंट आबू के बारे में उसके परिवेश के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा धन्यवाद शुक्रिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समय की मांग कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही फिर अगले संडे वापस इसी तरह मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आपसे चर्चा करेंगे आपसे बातें करेंगे और आज आशा करता हूं आपको माउंट आबू माउंट आबू के पर्यावरण और माउंट आबू के स्वर्ग के बारे में अरुण शर्मा ने अपनी विचारधाराओं को हम तक पहुँचाया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सभी सुनने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि वो पर्यावरण के प्रति आकर्षण तो है ही है लेकिन उसके प्रति प्रेम बड़े आपका और उसको बचाने के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए आप अपने कदम बढ़ाएं ऐसे शुभ आशा के साथ मुझे यानी आर जे रमेश को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो